रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक पचासवा भाग अठारह सौ छियानवे से उन्नीस तक आपके जीवन का संदेश सभी दिशाओं में फैल रहा है और हमें विश्वास है कि आपका नाम अपने घोंसलों में बुलेगी और अबाबील पक्षी आपके सम्मान में आकाश में अंडाकार गोते लगाएंगी पाल गैटी पुरस्कार समारोह से उदृत सालिम आली 20वीं सदी में निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान पक्षी विज्ञानी थे लोग प्यार से उन्हें भारत का बर्डमैन कहते थे उन्होंने लगभग अस्सी वर्षन तक भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों का अवलोकन किया और उनकी जानकारी को किताबों में समझोया सालिम आल का जन्म एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था बचपन में वे काफी कमजोर थे और इस कारण बस उन्हें अक्सर स्कूल में छुट्टी लेनी पड़ती थी पर बाद में नियमित कसरत से उनकी ताकत बढ़ी और आगे चलकर वे कठिन और दुर्गम यात्राए आसानी से कर सके दस साल की उम्र में ही उनके सिर पर से माता पिता का साया उठ गया उसके बाद मामा अमरुद्दीन तयबजी और मामी हमीदा ने बहुत प्यार से उनका लालन पालन किया पक्षी अवलोकनकर्ता और शोधकर्ता के रूप में अपने लंबे जीवन काल में सालिमाली कभी सरकारी नौकरी या अनुदान पर निर्भर नहीं रहे उनका प्रगतिशील परिवार सदैव उनके साथ खड़ा रहा और जीवन भर उनके काम में सहयोग करता रहा उन्होंने बम्बई के सेंट जेवियर कॉलेज में प्राणी विज्ञान पढ़ा परंतु उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार के टंगस्टन के व्यापार की देखरेख के लिए बर्मा जाना पड़ा परंतु व्यापार की दुनिया उन्हें रास नहीं आई और वे जल्द ही वापस जीव विज्ञान की ओर उन्मुख हुए 1918 सौ अठारह में एक दूर की रिश्तेदार तहमीना के साथ उनका विवाह हुआ भारतीय प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने कुछ समय के लिए बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में गाइड का काम किया 1928 में वे जर्मनी गए और वहां के के प्राणी विज्ञान संग्रहालय बर्लिन प्रोफेसर स्ट्रेसमैन से उन्नीस लिया। 1930 में अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से वे बम्बई के निकट एक तटवर्ती गांव गाँव में बस गए वहा उन्होंने बया पक्षियों का सूक्ष्म अवलोकन किया बया पक्षियों के प्रजनन जीव विज्ञान के अध्ययन ने उन्हें एक पक्षी निरीक्षक के रूप में स्थापित कर दिया उन्होंने पाया कि नर बया ही घोंसला बनाता है फिर अचानक एक दिन मादा बया आकर आधे बने घोंसले और नर नरबया की मालकिन बन जाती है बया के बच्चे सत्त अनाज हजम नहीं कर सकते इसलिए वे सिर्फ छोटे व मुलायम कीड़े ही खाते हैं। इस प्रकार बया पक्षी हानिकारक कीड़े मकोड़ों की आबादी पर काबू रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सलीम अली ने आधिक पक्षी विज्ञान का विषय प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने की सिफारिश की